बने बागन में बगरों बसंत है रस्तुत है ललित शर्मा की एक पोस्ट ललित 2012 को लिखी थी बसंत के आते ही मौसम खुशनुमा हो जाता है गुलाबी ठंड के साथ चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की भरमार हो जाती है खेतों में फूली हुई पीली सरसों की आभा निराली हो जाती है लगता है कि धरती पीत वस्त्र धारण कर इला रही है रंग बिरंगी तितलियाँ फूलों पर झूमती हैं, तो भौरों का गुंजन मन को मोह लेता है तभी कवियों का मन भी इस सुंदरता को अपने शब्दों से बांध लेने का हो जाता है आ रे, रे, आ रे, आ रे, रे। अमिया के बरसे ऐसी लदी डालियों पर कोयल की कूब भी गीत कविता का अंग बन जाती है कहीं दूर चरवाहे की बंशी की तान से ग्राम में सुंदरता सुरभित हो जाती है गाँव की अल्हड़ बाला के पाओ के पायल की छनक भी प्रकृति की ताल में ताल मिलाती दिखाई देती है पीली पीली सरसों फूले पीले, पीले पत्ते झूमे बाजे, चनक चनक खनक ढोलक बाजेे झनक झन पाल छन के खनक घनक कंगना बोले जल बाग में चुनरी जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे देतेरी गिरती है गिर जाने दे चुनरी जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे आ गई रे रुत छा गई रे अद्भुत नजारा इसी मौसम में देखने को मिलता है वसंत आने पर ही मदन देव का मद महुआ के पूर्णों के वस के रूप में प्राप्त होता है जिससे मस्त होकर मदनोत्सव का उल्लास निराला हो जाता है मेरे कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने मनुष्य योनि की रचना की तो वे अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई, क्योंकि चारों धरती पर चल डाला तो एक अद्भुत शक्ति पुंज से सुंदर चतुर्भुजी स्त्री प्रकट हुई जिसके एक हाथ में वीणा दूसरा हाथ वरद मुद्रा में और अन्य दोनों हाथों में माला और एक में पुस्तक थी ब्रह्मा ने देवी से वीणा वादन करने को कहा जैसे ही देवी ने वीणा बजाई, तो संसार के सभी जीवों को वाणी प्राप्त हो गई जल धाराओं से कल कल की ध्वनि उत्पन्न होने लगी हवा से भी सरसराहट की आवाजें आने लगी सारी प्रकृति ही मुखर हो गई तब ब्रह्मा ने इस देवी को वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया तभी से बसंत पंचमी को विद्या और बुद्धि देने वाली पीला पानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती सरस्वती को वाग देवी बागेश्वरी शारदा बीला वादि नामों से जाना जाता है इस दिन कामदेव की भी पूजा होती है शास्त्रों में इसे ऋषि पंचमी भी कहा जा जाता है क्योंकि इस दिन देवी सरस्वती आराधना करके ज्ञान के प्रदाता ऋषियों का भी स्तवन किया जाता है कीजे सुदर्ष्टी, कीजे सुदर्ष्टी सेवक सरस्वती बसंत को ऋतुराज कहा जाता है इसके आगमन पर प्रकृति का रोम रोम खिल उठता है मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी आनंद से भरोते हैं माघ मास की पंचमी से वसंत का आगमन नए सूरज के साथ नई चेतना लेकर आता है सूर्य की मध्यम रश्मियों के साथ शीतल वायु मानव चेतना को प्रभावित करती है वसंतोन मार्ग में कोई वसंती गीत गा उठता है तो नगाड़ों की थाप के साथ अनहद बाजे बजने लगते हैं। आई आई आई आई आई आई आई जिस तरह विजयदशमी का त्योहार सैनिकों के लिए उत्साह लेकर आता है और वे अपने आयुधों की पूजा करते हैं उसी तरह वसंत पंचमी का ये दिन विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का दिन होता है जो महत्व व्यवसायिकों के लिए बही खातों तराजू बाट और दिवाली का है वही महत्व कला के साधकों के लिए वसंत पंचमी का है चाहे वे नाटककार हों, कवि लेखक नृत्यकार गायक या वादक हो सब वसंत पंचमी का प्रारंभ वीणा की आराधना और पूजा से करते हैं और कामना करते हैं की माँ शारदा का आशीष पर सदा बना रहे जिससे उनके कला कौशल की धाक अनंत काल तक दिग दिगंतर में बनी रहे बसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व तो भी है इस दिन पृथ्वीराज चौहान ने अंधे होने के बावजूद विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को शब्द भेदी तीर चलाकर खत्म कर दिया था मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार पराजित कर छोड़ दिया था और जान बख्श दी थी 17वीं बार वे मोहम्मद गोरी से हार गए वो उन्हें अफगानिस्तान ले गया और उनकी आँखें फोड़ दीं जब मोहम्मद गौरी उनके शब्द भेदी बाढ़ चलाने की परीक्षा ले रहा था तब कवि चंद्रई के कथन पर उन्होंने शब्द भेदी तीर चलाकर के प्राण हरण कर लिए। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद ने एक दूसरे के पेट में छुरा घोंपकर कर आत्म उत्सर्ग कर दिया पृथ्वीराज चौहान अजय मेरू राज्य की गद्दी पर मात्र तेरह वर्ष की आयु पर बैठे थे वीर हकीकत राय का प्रसंग भी वसंत पंचमी के साथ जुड़ा हुआ है जब उन्हें काजी के मुसलमान बनने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया तो काजी ने उन्हें तलवार से मौत की घाट उतारने का फरमान जारी कर दिया कहते हैं कि हकीकत राय के चेहरे पर तेज़ जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई थी तब हकीकत राय ने जल्लाद के हाथों में तलवार देते हुए कहा था कि जब बच्चा होकर मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ तो तुम बड़े होकर क्यों धर्म से विमुख हो रहे हो इस पर जल्लाद ने मन कड़ा करके तलवार चला दी किरदंती है कि वीर हकीकत राय का शीश भूमि पर नहीं गिरा और आकाश मार्ग से स्वर्ग चला गया वीर हकीकत राय के आकाश कामी शेष की याद में मुस्लिम देश होते हुए भी पाकिस्तान के लाहौर में वसंत पंचमी को पतंगे उड़ाई जाती हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन वसंत पंचमी को ही मनाया जाता है निराला जी के मन में निर्धन और मजलूमों के प्रति अगाध प्रेम और पीड़ा थी जो उनके काव्य में स्पष्ट दिखाई देती है वो तोड़ती पत्थर मैंने अपने माध्यमिक स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ी थी निराला जी अपने वस्त्र तक निर्धनों को दे देते थे इस कारण लोग उन्हें महाप्राण कहते थे एक बार नेहरू जी ने निराला जी के सहयोग से कुछ राशि महादेवी वर्मा को भिजवाई क्योंकि उन्हें शंका थी कि अगर ये राशि निराला जी के पास पहुंच गई तो वे उसे भी निर्धनों में बांट देंगे एक और वसंत ऋतु में जन्म लिए वीरों का स्मरण हो आता है वहीं दूसरी ओर मन में उल्लास भी प्रकट होता है टेसु के फूल चहू और बगरे रहते हैं गुलमोहर की भी छठा निराली दिखाई देती है जीव जंतु भी अपनी ऊर्जा का संचय इस में करते हैं धनी हो निर्धन हो मूर्ख हो या विद्वान निर्बल हो या बलवान सभी के मन में वसंत ऋतु के आगमन से आनंद की हिलोर उठने लगती है चम चम आए चम चम चम आए वसंत का आगमन समस्त चराचर जगत के लिए कल्याणकारी होता है बूढ़ों के चेहरे पर रौनक बालकों के मन में उत्साह और युवाओं के हृदय में मस्ती छाने की मौसम का नाम ही वसंत ऋतु है चलिए ऋतु राज वसंत का मिलजुल कर हर्षोल्लास के संग स्वागत करे आई आई आई आई आई आई आई आई